उसका ब्रह्म का सत्य स्वरूप है वो जिस तरह से निर्मल वहाँ पर रहता है उसको तरफ संकेत है क्रियाओं चेष्टाओं से रहित पूर्णतः निर्मल आनंद में मग्न वो जो मुक्ति वाला रूप है और वही वास्तव में सत्य रूप है वहीं सत्य का हमें पूरा पूरा साक्षात्कार होता है उससे पहले की स्थितियाँ लौकिक दृष्टि से बहुत सत्य को बताती हैं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 ऐसा लिखा हुआ प्रतीत होता है चक्षुर वही सत्यम ये चक्षु ही सत्य है क्यों है चक्षु सत्य तो कहा चक्षुर ही वही सत्यम तस्मात यम दिवत मानव ए आताम दो जने अगर आपस में विवाद कर रहे हो और वो आए तो उनमें से एक कहे अहम आदर्शम अहम अश्रोषम इति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 गाते हुए लोगों की रक्षा करती है जो इसको गाता है उसकी ये रक्षा करती है इसलिए इसका नाम गायत्री कर दिया सहिशा गयां गयां तत्व हाँ सैशा गया तत्व गया शब्द है जो गाते हैं उनको उनकी रक्षा करती है अब ये गये कौन है गय कौन है गायों की रक्षा करती है गाने वालों की रक्षा करती है वो ये करत हुआ बोले कौन है तो आगे का प्राणा वही गया प्राण ही गया है जितने प्राण है वो ही गये हैं उनकी ये रक्षा करती है तत् प्राणास्तत्रे तो वो प्राणों की रक्षा करती है गायों की रक्षा करती है प्राणों की रक्षा करती है तद यद गयास्तत्र तस्मात गायत्री नाम तो चूंकि गयों की रक्षा करती है प्राणों की रक्षा करती है इसका ना इसका नाम गायत्री है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 न तथा कुरयात ऐसी चार पद वाली गायत्री का उपदेश न करें गायत्रीम एवं सावित्रीम अनुग्रुयात इस गायत्री का ही जो सावित्री सविता देवता वाली है उसी का यहां पर कथन करे यद यह अपि एवं वित्त बहु एवा प्रतिगृणा और जो इसको जानने वाला जब इसका उपदेश करता है तो जिसको उपदेश किया है उससे दक्षिणा के रूप में यदि बहुत कुछ चीजें भी लेता है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 ये जो चार पद वाली गायत्री का वर्णन किया ये ऋग्वेद में हमें प्राप्त होती है ऋग्वेद के पांचवें मंडल के बयासी में सूप्त का पहला मंत्र है पांच बयासी एक तो यहां सत्यव्रत जी वाली पुस्तक में नौ सौ चौंतीसवें पृष्ठ पर जो अनुच्छेद शुरू होता है दूसरा उसमें इन्होंने यहाँ लिखा हुआ भी है तत्सवितुर्वृणीम ये एक पद हो गया वयम देवस्थ्य भोजनम ये दूसरा पद हो गया श्रेष्ठम सर्वधातम ये तीसरा पद हो गया और तुरं भगत से धीमयी ये चौथा पद हो गया ये चार पद वाली गायत्री है बहुत से लोग इससे भी आहुतियाँ देते हैं इसका भी जप करते हैं कई जने चार पद वाली उपनिषद में आया है हालांकि निषेध किया इसका उपदेश नहीं करें स्वयं कई जने इसका वचन भी करते हैं कि तीन पद वाली गायत्री भी हो गई अभी चार पद वाली गायत्री से हम उपासना करते हैं कोई पूछ सकता है कि गायत्री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 ये जो तीन पद वाली गायत्री है उसी के बारे में आगे और बता रहे हैं छठी कांडिका सय इमांस त्रीन लोकान पूर्णान प्रतिगृणीयात अगर कोई इन तीनों लोकों के को दक्षिणा में ले ले कैसे जो कि परिपूर्ण है तीनों लोग भी परिपूर्ण है परिपूर्ण धन धाने से परिपूर्ण एक होता है कि, कि किसी को कोई राज्य मिल गया गांव मिल गया लेकिन ऐसा गांव मेला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 थ यावतीय त्री शिक्षा अथ यावती विद्या प्रति गृहणीया अगर कोई त्रैविद्या को दे दे त्रैविद्या मतलब तीनों वेद यजुशाम सारे मंत्र उसकी विद्या को कोई दे दे इसके बदले में तो समझें, उसको किसने पा लिया तो जैसे उसके एक पद की दक्षिणा को उसने पाली है एक तरफ तीनों वेद तीन वेद सारे मंत्र उसकी सारी विद्या जो है वो मिल जाए कितनी बड़ी दक्षिणा है किसी को वैसे ही मिल जाए कि लो आपको तीनों वेदों की विद्या देते हैं ऐसे ही कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा बस उसके अंत्यकरण में उतर जाए जैसे दान दिया पैसा और मिल जाता है कमाना नहीं पड़ता ऐसे कोई तीन वेदों की सारे मंत्रों की इनकी विद्या पूरी वेद विद्या को कोई दे दे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 इतनी इसकी दक्षिणा हो तो उससे तुलना की जा सकती है इसलिए गायत्री मंत्र को महामंत्र और सबसे बड़ा माना गया है आगे अथा यदेव तुरीयम दर्शतम पदम परो रजसा यह एश तपति नई केचना आप्यम अब ये जो चौथा पद था गायत्री का जिसकी चर्चा पीछे कर रहे थे ये चतुष्पदा गायत्री की नहीं गायत्री के जो तीन पद हैं और उससे जो चौथे पद की प्राप्ति होती है तुरीय पद कहा गया, उसकी तुलना किससे करेंगे तीन पदों की तो ऐसी बड़ी बड़ी तुलनाएं कर दी तो कहा अथ अशिया एतदेव तुरीयम ये जो चौथा दर्शतम दिखने जैसा पद है जो कि समस्त क्लेशों से दुखों से रहित है निर्मल है स ऐश तपति जो ये तप रहा है प्रकाशित हो रहा है जैसे सूर्य तप रहा है यानी प्रकाशित हो रहा है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 गायत्री असी हे गायत्री तुम एकपदी हो वो देख रहा है गायत्री असी एकपदी पदी हे तुम एकपदी हो एक पद तुम्हारा ये है वो प्रत्यक्ष कर रहा है ये देखो तुम्हारा एक पद है ऐसे गायत्री असी एकपदी द्विपदी देखो ये तुम्हारी दो पद वाली हो ये दूसरी है त्रिपदी तीन पद वाली है ये तीसरा हो गया और चतुष्पदी और ये चौथे पद वाली हो और चतुष्पदी हो और वो कैसी है अपदहसी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 जिसके प्रति वो इस तरह की भावना करता है प्रार्थना करता है अहम अध प्रापम थी और मैं इसको प्राप्त करूं मैं इसको प्राप्त करूं मैं इस ऊंची स्थिति को प्राप्त करूं ये प्रार्थना कर रहा है और ये इसको प्राप्त ना करे ये भी साथ में प्रार्थना कर रहा है ये दोनों ही के। दो दो तरह से प्रार्थना हो, हो सकती है कोई केवल अपने लिए करे मेरे को यह स्थिति प्राप्त करनी है ये ऊंची स्थिति प्राप्त करनी है यहां भी ठीक है और वो कहे कि इन दोस्तों को यह स्थिति प्राप्त ना हो ये भी ठीक है दोनों तरह से की जा सकती है आगे ए तथ वही तजनको वही देहो बुडिलम आश्वतराश्विम उवाच तो जो वैधे जनक थे जिसके पीछे हम चर्चा करते आ रहे हैं कथा आई थी याजवल के की और जनक की तो जनक ने ये बात एक दूसरे Premises, राजा को एक दूसरे व्यक्ति को बुडिल नाम के कोई व्यक्ति हैं जो कि अश्वतराश्व के पुत्र थे उनको ये एक बात कही ये बुडिल अश्वत के पुत्र भी गायत्री को जानने वाले माने जाते थे आगे कह रहे हैं क्या कहा यन्नो हो तद गायत्री अब्रू था ये जो तु अपने आप को गायत्री को जानने वाला बोलते थे जो बुडिल है ये भी अपने को गायत्री को जानने वाला बोलते थे बल तुम अपने को गायत्री को जानने वाला बोलते हो अथा कथम हस्ती भूहो भूतो वहसी थी तो अब तुम हाथी जैसे होकर के कैसे वहन कर रहे हो हाथी जैसे कैसे अब उसका उपमा में कथन किया गया है समझाने के लिए जैसे हाथी केवल बोझड़ होता है बोझड़ होने वाले हाथी की तरह जिसको हम आजकल की भाषा में कहें कैसे बैल की तरह से बोझा ढो रहे हो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 हाथी दूसरे के लिए वो जो ढोता रहेगा लठता ढोता रहेगा पेड़ पौधे जो भी हाथी काम करता है और उसको खाना मिल जाएगा थोड़ी कुछ कार्य मिल जाएगी बस प्रसन्न उसी में हाथी की तरह ढो रहे हो अपने लिए क्या कर रहे हो तो हस्ती भूतो बहसी इति व्यंग किया गया है उसको मुखम ही अस्या सम्राट न विदान चकार तो ये जो गुडिल थे वो राजा को जर, राजा जनक को बोलते हैं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 ऐसा है एक महिला का रूप दे दिया अब उसका भी मुख है बोले अग्नि मुख है तो गायत्री के चित्र में मुख के आगे, आगे वहां पर अग्नि निकलती हुई दिखा देख मुख मुख मतलब मुख्य चीज इसमें अग्नि है अग्नि कौन जो अग्नि होता है वो परमात्मा इसका मुख्य तत्व है इस गायत्री को करते हुए हम उस सविता सूर्य तक ही सीमित रह जाए और कहीं जाए परमात्मा इसका मुख्य है ये जो सारी पीछे प्रशंसा की गई चौथे पद की वो परमात्मा पर अर्थ लेते हुए की गई है तो ये अग्नि इसका मुख है और कैसा है मुख क्या है यदि हवा अपि बहु एवं अग्न अभ्या सर्वमेव तत्सन दी और ये मुख कैसा अग्नि कैसे अग्नि शब्द क्यों किया कि बहुत सारा भोजन भी यदि बहुत सारी चीजें भी अग्नि में डाली जाती है तो अग्नि सबको जला देती है सबको भस्म कर देती है एवं इसी प्रकार से यानी मुख को नहीं जाना मुख को जान लिया तो क्या लाभ हो जाता कि इसमें जो कुछ डलता वो सब भस्म हो जाता जैसे अग्नि सबको भस्म कर देती है कितना भी अधिक डाल दें उसमें सबको भस्म कर देगी, विराट अग्नि हो एवं ही एवं विद यद्यपि बहु इव पापम कुरुते तो जो इस प्रकार जान लेता है इसको गायत्री और इसके मूल तत्व को वो यद्यपि बहुत सारा पाप करता है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 एक तो है कि गायत्री के जब से गायत्री के अर्थ को परमात्मा परक लगा करके अपने संस्कारों को ऐसा शुद्ध करके और गलत संस्कारों को जो दग्ध बीज कर देता है तो शुद्ध पवित्र हो जाते है। कितना भी पाप किया उसने संस्कार को ठीक कर लिया वो सब समाप्त कितना भी पापी से पापी हो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 सर्वम एवं तत्संपसाय सबका भक्षण करके और भक्षण करना मतलब भोगना तो भोगना अर्थ लेकर के भी कि जिसने इस गायत्री को जान लिया और जो उसने पाप कर्म किए हैं उनको सबको भोग करके और वो शुद्ध पवित्र हो जाते है और जिसने गायत्री का जप नहीं किया गायत्री की उपासना नहीं की वो इनके इन कर्मों के फलों को भोगता हुआ भी फलों को भोग करके भी शुद्ध पवित्र नहीं हो पाता है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 गायत्री को जानने का फल इस रूप में आना चाहिए यह अंतिम परिणति यहां पर बताई गई इसलिए गायत्री को इतना ऊंचा स्थान दिया गया ये तुरय अवस्था को प्राप्त कराने वाला है ये भावना यहां पर बताई गई पांचवें अध्याय का चौदहवा ब्राह्मण पूरा हुआ अब इसके आगे पंद्रहवा ब्राह्मण है और इसके अंदर कुछ इन्होंने मंत्र श्लोक दिए हैं मंत्र कह सकते हैं ये ईशोपनिषद के मंत्र हैं जो यहां पर दिए इकट्ठा करके कईयों का संग्रह किया इन्होंने और ईशोपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रतिरूप है जो इसकी काणव शाखा है यजुर्वेद की उसका जो रूप है जो हमारे को आज ईशोपनिषद के रूप में उपलब्ध होता है वो यजुर्वेद की काणव शाखा का चालीसवां अध्याय है और जो हम पढ़ते हैं शुक्ल यजुर्वेद वाजसन ही शाखा का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 तो पुष्टि वाले एक ऋषि उसको प्रार्थना की जा रही है कि ये यह तेरा कल्याण रूप जो है कल्याणतम रूप है यह सत्य कल्याणतम रूप है ये जो स्वर्णिम रूप दिखाई दे रहा है यह कल्याणतम नहीं है इसको तो हटाना है परमात्मा परक इसमें अर्थ लेते हुए और भी बातें कही गई हैं तो इसकी व्याख्या तो पहले हो ही चुकी है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 इतना ही हैं।